समागम होने पर बहुत ही सैन्य श्रहार हुआ भीष्म जी ने उन संग्राम में हजारों वीरों को धराशाई कर दिया धर्मात्मा भीष्म दस दिन तक पांडवों की सेना को संतप्त कर अब अपने जीवन से उदासीन हो गए उन्होंने युद्ध करते हुए पांड प्राण त्याग करने की इच्छा से यह विचार किया कि अब मैं बहुत वीरों को नहीं मारूँगा और पास ही खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा बेटा युधिष्ठिर मैं तुमसे एक धर्मानुकुल बात कहता हूँ सुनो भैया इस शरीर से मैं बहुत उदासीन हो गया हूँ इस संग्राम में बहुत से प्राणियों का संहार करते करते मेरा समय बीता है इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन और पांचाल तथा संजय वीरों को आगे करके मेरे वध का प्रयत्न करो भिष्म जी का ऐसा आशय समझकर सत्यदर्शी युधिष्ठिर ने संजय वीरों को साथ लेकर उन पर आक्रमण किया और अपनी सेना को आज्ञा दी आगे बढ़ो युद्ध में डट जाओ आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीर अर्जुन से सुरक्षित होकर को परास्त कर दो महान धनुर्धर सेनापति और भीमसेन भी अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे संजय वीरों आज तुम भीष्म जी से तनिक भी मत घबराना इस शिखंडी को आगे करके उन्हें अवश्य परास्त कर देंगे बस अब सब जोधा जो क्रोधातुर होकर रण में कदम बढ़ाने लगे और शिखंडी तथा अर्जुन को आगे रखकर भीष्म जी को धराशाई करने का पूरा प्रयत्न करने लगे इधर आपके पुत्र की आज्ञा से देश देश के राजा द्रोणाचार्य अश्वस्थामा तथा अपने सब भाइयों के सहित दुशासन बहुत से सेना लेकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे इस प्रकार भीष्म जी को आगे रखकर आपके अनेकों वीर शिखंडी आदि पांडवों के योद्धाओं से लड़ने लगे चेदी और पांछाल वीरों के सहित अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर भीष्म जी के सामने आए इसी प्रकार सात्यकी अस्वस्थामा से धृष्ट केतु पौरव से अभिमन्यु दुर्योधन और उनके मंत्रियों से सेना के सहित विराट जयद्रथ थे राजा युधिष्ठिर राजा सल्य से और भीम भीमसेन आपकी गजारोही सेना से संग्राम करने लगे आपके पुत्र और अनेकों राजा अर्जुन और शिखंडी को मारने के लिए टूट पड़े इस भयानक मुठभेड़ में दोनों सेनाओं की इधर उधर दौड़ने से पृथ्वी ढगमगाने लगी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 और विचित्र था उसे कर सब राजा उनकी करने लगे अश्वस्थाम होकर यशस्वी सातिकी ने अश्वस्थामा पर तीन तीर छोड़े महारथी पौरों ने धनुधर धृष्ट केतु को बाणों से आच्छादित कर बहुत ही घायल कर दिया तथा धृष्ट केतु ने तीस तीखे तीरों से, से पौरों को बिंध दिया, फिर दोनों दोनों ने दोनों के के धनुष काट डाले और एक दूसरे के घोड़ों को मारकर दोनों ही कर होकर तलवारों से युद्ध करने लगे दोनों ने गेड़े के चमड़े की ढाल और चमचमाती हुई तलवारों को लेकर तथा एक दूसरे के सामने आकर तरह तरह से पैतरे बदलते हुए युद्ध के लिए ललकारने लगे पौरों ने बड़े रोज से धृष्ट के ट पर प्रहार किया तथा धृष्ट ने अपनी तीखी तलवार से पौरों की हसली पर चोट की इस प्रकार एक दूसरे के बेग से अभी होकर वे पृथ्वी पर लौटने लगे इसी समय आपका पुत्र जयसेन पौरों को और माधुिनदन सहदेव धृष्ट को रथ में डालकर युद्ध क्षेत्र में बाहर ले गए दूसरे ओर द्रोणाचार्य ने धृष्ट धुम्न का धुनुष काटकर उसे पचास बाणों से बिंध दिया तब शत्रुदमन धृष्ट दुम्न ने दूसरा धनुष लेकर आचार्य के देखते देखते बाणों की छड़ी लगा दी किंतु महारथी द्रोण ने अपने बाणों की बौछार से उन्हें काटकर धृष्ट दुम्न पर पांच तीर छोड़े तब धृष्ट ने क्रोध में भरकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी उसे आचार्य ने पचास बाण छोड़कर बीच ही में गिरा दिया यह देखकर ने एक शक्ति फेंकी उसे द्रोणाचार्य ने नौ बाणों से काट डाला और फिर संग्राम भूमि धृष्ट दुम्न के दांत खट्टे कर दिए इस प्रकार यह द्रोण और धृष्ट दुम्न का बड़ा ही भीषण और घमासान युद्ध हुआ इधर अर्जुन भीष्मी के सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणों से व्यतीत करने लगे यह देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथी पर बैठकर उनके सामने आ गए उन्होंने अपने बाण वर्षा से अर्जुन की गति रोक दी तब अर्जुन ने अपने तीखे तीरों से भगदत्त के हाथी को घायल कर दिया और शिखंडी को आदेश दिया आगे बढ़ो आगे बढ़ो भीष्म जी के पास पहुँचकर उनका अंत कर दो ऐसा कहकर अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर बड़े वेग से भीष्म जी की ओर चले बस दोनों ओर से बड़ा घोर युद्ध होने लगा आपके सूरवीर को करते हुए बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर दौड़े किंतु अर्जुन ने आपकी इस विचित्र वाहिनी को बात की बात में कुचल डाला शिखंडी झटपट भिष्मतामह के सामने आया और बड़े उत्साह से उन पर बाण बरसाने लगा विष्णे भी अनेकों दिव्य अस्त्र छोड़कर सत्रों को भस्म करना आरंभ कर दिया उन्होंने अर्जुन के अनुयायी अनेकों सोमक वीरों को मार डाला और पांडवों की उन सेना के आगे बढ़ने से रोक दिया बाद की बात में अनेकों रथ हाथी और घोड़े बिना सवारों के हो गए इस समय विष्ण जी का एक भी बाण खाली नहीं जाता था वे विश्वभक्शी काल के समान हो रहे थे अतः उनकी चपेट में आकर चेदी काशी और करूश देश के चौदह हजार वीर अपने हाथी घोड़े और रथों के सहित रण क्षेत्र में धराशायी हो गए सुमकों में से ऐसा एक भी महारथी नहीं था जो उस समय संग्राम भूमि में भीष्म जी के सामने आकर अपने जीवन की आशा रखता हो इसलिए उनके मुकाबले पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी बस केवल वीराग्रणी अर्जुन और अतुलित तेजस्वी शिखंडी ही उनके आगे टिकने का साहस रखते थे शिखंडी ने भीष्मी के सामने आकर उनकी छाती में वार नहीं किया पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका तब उसने अर्जुन तब उससे अर्जुन ने कहा वीर झटपट आगे बढ़कर भीष्म जी का वध करो बार बार मुझसे कहलाने की क्या आवश्यकता है तुम महारथी भीष्म को फौरन मार डालो मैं सच कहता हूं, युधिष्ठिर की सेना में मुझे तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा वीर नहीं दिखाई देता जो संग्राम में भीष्म जी के आगे ठहर सके अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी ने तुरंत ही तरह तरह के तीरों से पितामह को बिंद दिया परंतु उन्होंने उन बाणों की कुछ भी परवाह न कर अपने बाणों से अर्जुन को रोक दिया इसी प्रकार उन्होंने बाणों की बौछार से बहुत सी पांडव सेना को भी प्रलोक भेज दिया दूसरी ओर से पांडवों ने भी अपने तीरों से पितामह पितामह को बिल्कुल ढक दिया। इस समय हमने आपके पुत्र दुशासन का बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। वह एक ओर ओर तो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी और की रक्षा करने में भी तत्पर था इस संग्राम में उसने अनेकों रथियों को रथहीन कर दिया तथा अनेकों अश्वारोही और गजारोही उसके पहने बाणों से कट पृथ्वी पर लौटने लगी यही नहीं बहुत से हाथी भी उसके बाणों से व्यसित होकर इधर उधर भाग निकले इस समय दुशासन को जीतने या उनके सामने जाने का किसी भी महारथी को साहस नहीं हुआ केवल अर्जुन ही उसके सामने आ सके उन्होंने उसे परास्त करके फिर विष्म जी पर ही धावा किया इधर शिखंडी तो अपने वज्रतुल्य बाणों से पितामह पर प्रहार कर ही रहा था किंतु उनसे आपके पिताजी को कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था वे उन्हें हंसते हुए झेल रहे थे तब आपके पुत्र ने अपने समस्त योद्धाओं से कहा वीरों तुम लोग अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो डरो मत धर्मात्मा भीष्मी तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र होकर आवे तो भी भीष्म के सामने नहीं टिक सकते फिर पांडवों की तो विषात ही क्या है इसलिए अर्जुन को सामने आते देख पीछे न भागो मैं स्वयं प्रयत्न पूर्वक इसका सामना करूंगा आप लोग भी सावधानतापूर्वक मेरी सहायता करे आपके पुत्र की जोश भरी बातें सुनकर सभी योद्धा आवेश में भर गए इनमें विदेह कलिंग दासेरक निषाद सौवीर बाल्धिक दरद प्रतीच्य मालव अविशाह सूर्सेन शिवी वसाती सल्व शक त्रिगर्त अम्बश और केक आदि देशों के राजा थे ये सब के सब एक साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े तब अर्जुन ने दिव्य बाणों का स्मरण करके धनुष पर उनका संधान किया और जैसे अग्निपतंगों को जला डालती है उसी प्रकार वे उन राजाओं को भस्म करने लगे महाराज उस समय अर्जुन के बाणों से घायल होकर की घुड़सवारों के साथ घोड़े और हाथी सवारों के साथ हाथी गिरने लगे सारी पृथ्वी बाणों से ढक गई आपकी सेना चारों ओर से भागने लगी इस प्रकार सेना को भगाकर अर्जुन ने दुस्सासन के ऊपर प्रहार करना शुरू किया उनके बाण दुस्सासन के शरीर को छेद पृथ्वी में समा जाते थे थोड़ी देर में उन्होंने उसके घोड़े और सारथी को मार गिराया फिर बीस बार मारकर विविंसती के रथ को तोड़ डाला और पांच बाड़ो से उसे भी घायल किया तत्पश्चात कृपाचार्य विकर्ण और शल्य को भी बीध कर उन्हें रथहीन कर दिया तब तो वे सभी महारथी पराजित होकर भाग चले दोपहर के पहले पहले इन सब योद्धाओं को हराकर कर अर्जुन धूमरहित अग्नि के समान दे होने लगे प्रखर किरणों से जगत को तपाने वाले सूर्य की भांति वे अपने बाणों से अनान्य राजाओं को भी ताप देने लगे। सहायकों की वर्षा से समस्त महारथियों को भगाकर उन्होंने संग्राम में कौरव पांडवों के बीच रक्त की एक बहुत बड़ी नदी बहा दी इतने ही में अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भिष्म जी अर्जुन के ऊपर चढ़ आए यह देखकर श्रीखंड ने उन पर धावा किया उसे देखते ही भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्रों को समेट लिया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 आपकी सेना के बहुत से हाथियों को मार गिराया उनके बाणों की की मार से हजारों मनुष्यों लाशें गिरती दिखती थी।, के कुंडल ते मस्तक ते हो थी उस वीर विनाशक संग्राम में भीष्म और अर्जुन दोनों ही अपना पराक्रम दिखा रहे थे इसी बीच में पांडवों का सेनापति महारथी दृष्टि वहां आकर अपने सैनिकों से बोला सोमको तुम लोग संजयों को साथ लेकर भीष्म पर धावा करो सेनापति की आज्ञा सुनकर सोमक और संजय वंशी छत्री बाण वर्षा से पीड़ित होने पर भीष्मी पर चढ़ आए राजन जब आपके पिता उनके बाणों से बहुत घायल हो गए तो बड़े अमरस में भरकर संजयों के साथ युद्ध करने लगे पूर्व काल में परशुराम जी ने जो उन्हें शत्रुसंहारणी अस्त्रविद्या सिखाई थी उसका उपयोग करके भीमसेन जी ने शत्रुसेना का संहार आरम्भ किया वे प्रतिदिन पांडवों के दस हजार योद्धाओं का संहार करते थे तो उस दसवें दिन भीष्म जी ने अकेले ही मत्स्य और पांचाल देश के असंख्य हाथी घोड़े मार डाले तथा तो उनके साथ महारथियों को जमलोक भेज दिया इसके बाद उन्होंने पाँच हजार रथियों का संहार किया फिर चौदह हजार पैदल एक हजार हाथी और दस हजार घोड़े मार डाले इस प्रकार समस्त राजाओं की सेना का संहार करके भीष्म जी ने विराट के भाई शतानी को मार गिराया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 देखो ये शांतनु नीष्मी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं अब तुम जोर लगाकर इनका वध करो तभी तुम्हारी विजय होगी जहां से जहां ये सेना का संघार कर रहे हैं वहां पहुंचकर जबरदस्ती इनकी गति रोक दो तुम्हारे सिवा दूसरा कोई वीर ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों का आघात सह सके भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने उस समय इतनी बाण वर्षा की कि भीष्म जी रथ ध्वजा और घोड़ों के साथ उससे आच्छादित हो गए परंतु पितामह ने अपने बाण छोड़कर अर्जुन के बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़ा उस समय अर्जुन उनकी रक्षा कर रहे थे भीष्म के पीछे चलने वाले जितने योद्धा थे उन सबको अर्जुन ने मार गिराया और स्वयं भी भीष्म पर धावा किया उनके साथ सातिकी चेकिन धृष्ट दुम्न विराट द्रुपद नकुल सहदेव अभिमन्यु और द्रौपदी के पांच पुत्र भी थे ये सब लोग एक साथ भीष्मी पर बाणों की वर्षा करने लगे किंतु इससे उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं हुई उपरयुक्त योद्धाओं के बाणों को पीछे लौटाकर वे पांडव सेना में घुस गए और मानो खेल कर रहे हों इस प्रकार उनके अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करने लगे शिखंडी के स्त्री भाव का स्मरण करके वे बारम्बार मुस्कुरा कर रह जाते उस पर बाण नहीं मारते थे जब उन्होंने द्रुपद की सेना के सात महारथियों को मार डाला तब रणभूमि में महान कोलाहल होने लगा इसी समय अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के निकट पहुंच गए इस प्रकार शिखंडी को आगे रखकर सभी पांडवों ने भीष्म को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें बाणों से बीतना आरम्भ कर दिया शतग्नि परिघ फरसा मुद्दर मूसल प्रास बाढ़ शक्ति तोमर कंपन नाराज वत्स्यंत और भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा उस समय भीष्म तो अकेले थे और उन्हें मारने वालों की संख्या बहुत थी जिससे उनका कवच छिन्न भिन्न हो गया उन्हें विशेष कष्ट पहुंचा तथा उनके मर्म स्थानों में गहरी चोट लगी तो भी वे विचलित नहीं हुए वे एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर बाहर निकल आए और पुनः सेना के मध्य में प्रवेश कर जाते थे द्रुपद और धृष्ट केतु तो की कुछ भी परवाह न करके वे पांडव सेना में घुस आए और अपने पहने बाणों से भीमसेन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 वह आवाज सुनकर पांडवों के महारथी भी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े भीमसे आ डे फिर तो दोनों दलों में रोमांचकारीमल युद्ध छिड़ गया मानव देवता और दानव लड़ रहे हो भीष्म जी का धनुष कट गया था उसी अवस्था में श्रिखंडी ने उन्हें दस बाणों से बिंद दिया फिर दस बाणों से उनके सारथी को मारकर एक से रथ की ध्वजा काट डाली तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष हाथ में लिया किंतु अर्जुन ने उसे भी काट दिया इस प्रकार भीष्म ने अनेकों धनुष लिए पर अर्जुन सबको काटने लगे बारंबार धनुष कटने से भीष्म जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने पर्वतों को भी विदरण करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति अर्जुन के रथ पर फेंकी जब अर्जुन ने पांच बार मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए शक्ति को कटी हुई देख भीष्म जी मन ही मन विचरने भी विचारने लगे यदि भगवान श्री कृष्ण रक्षा न करते होते तो मैं एक ही धनुष से संपूर्ण पांडवों का वध कर सकता था इस समय मेरे सामने पांडवों के साथ युद्ध न करने के दो कारण उपस्थित हैं एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध हैं दूसरे मेरे समक्ष शिखंडी आ गया है जो पहली स्त्री था जिस समय मेरे पिता ने माता सत्यवती से विवाह किया उस समय उन्होंने संतुष्ट होकर मुझे दो वर दिए थे जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न सकेगा जब ऐसी बात है तो मैं इस समय अपनी स्वच्छंद मृत्यु ही क्यों न स्वीकार कर लूँ क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है विष्णु के इस निश्चय को आकाश में स्थित ऋषिगण और वसुदेवता जान गए उन्होंने विष्णु को संबोधित करके कहा तुमने जो विचार किया है वह हम लोगों को भी बहुत प्रिय है बस अब वही करो युद्ध की ओर से चित्रवृत्ति हटा लो उनके बाद पूरी होते ही शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी जल की फुहारें पड़ने लगी देवताओं की धुंदियां बज उठी और भीष्म जी पर फूलों की वर्षा होने लगी ऋष्यों की यह बात दूसरे किसी को नहीं सुनाई पड़ी केवल भीष्म जी सुन सके और व्यास मुनि के प्रभाव से मैंने भी सुन लिया वसुओं की उपरयुक्त बात सुनकर पितामह ने अपने ऊपर तीक्षण बाणों की वर्षा होती रहने पर भी अर्जुन पर हाथ नहीं उठाया तो उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भीष्म जी की छाती में नौ बाण मारे किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए तब अर्जुन ने मुस्कुरा पितामह के ऊपर पहले पच्चीस बाण मारे फिर शीघ्रतापूर्वक सौ बाणों से उनके सारे अंगों तथा मर्म स्थानों को बिंद डाला इसी प्रकार दूसरे राजा भी भीष्म पर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करने लगे भीष्म जी भी अपने बाणों से उन राजाओं के अस्त्रों का निवारण कर उन्हें बीधने लगे तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः भीष्मी के धनुष को काट दिया और नौ बाणों से उन्हें बीध एक से उसके रथ की ध्वजा काट दी फिर दस मार मारकर उनके सारथी को पीड़ित किया जब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लिया तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया एक एक क्षण में वे धनुष उठाते और अर्जुन उसे काट देते थे इस प्रकार जब बहुत से धनुष कट गए तो भीष्म जी ने अर्जुन के साथ युद्ध बंद कर दिया तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह को पुनः 25 बार मारे उनसे अत्यंत आहत होकर पितामह ने दुस्शासन से कहा देखो यह महारथी अर्जुन आज क्रोध में भरकर मुझे हजारों बाणों से बिन चुका है इसके बाण मेरे कवच को छेद कर शरीर में घुस जाते हैं और मूसल के समान चोट करते हैं यह शिखंडी के बाण नहीं है वज्र के समान इन बाढ़णों का स्पर्श होते ही शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है ये ब्रह्मदंड के समान भयंकर और वज्र के समान दुर्दम्य है तथा मेरे मर्म स्थानों को विदर्ण किए डालते हैं अर्जुन के सिवा और किसी के बाण मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते ऐसा कहकर भिष्म जी मानव पांडवों को भस्म कर डालेंगे इस प्रकार क्रोध में भर गए और अर्जुन के ऊपर उन्होंने पुनः एक शक्ति छोड़ी किंतु अर्जुन ने उनके तीन टुकड़े कर दिए तब भीष्म जी ढाल और तलवार हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े अभी ऊपर ही थे कि अर्जुन ने बाढ़ मारकर उसकी ढाल के चैकड़ों टुकड़े कर डाले ज देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ अर्जुन ने पहले बाणों से भीष्म जी का रोम रोम बिज डाला था उनके शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ बाण न लगा हो इस प्रकार कौरवों के देखते देखते बाणों से छलनी होकर आपके पिताजी सूर्यास्त के समय रस गिर पड़े उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था उनके गिरते ही देवताओं और राजाओं में हाहाकार मच गया महाराज महात्मा भीष्म को इस अवस्था में देखकर लोग हम लोगों का दिल बैठ गया पृथ्वी पर बज्रपात के समान शब्द हुआ उनके शरीर में सब ओर बाढ़ बिंधे हुए थे इसलिए वे उन पर ही टंगे रह गए धरती से उनका स्पर्श नहीं हुआ बाण शैया पर सोए हुए भीष्म के शरीर में दिव्य भाव का आवेश हुआ गिरते गिरते उन्होंने देखा कि सूर्य तो अभी दक्षिणायण में है यह मरण का उत्तम काल नहीं है इसलिए अपने प्राणों का त्याग नहीं किया उस हवास ठीक रखा उसी समय उन्हें आकाश में यह दिव्य वाणी सुनाई दी महात्मा भीष्म जी तो संपूर्ण शास्त्र शास्त्रवेदताओं में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इस दक्षिणायन में अपनी मृत्यु क्यों स्वीकार की यह सुनकर पितामह ने उत्तर दिया मैं अभी जीवित हूँ हिमालय की पुत्री श्री गंगा जी को जब यह मालूम हुआ कि कौरवों के पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी अभी प्राणों को बचाए हुए उत्तरायण की बाट जो हैं तो उन्होंने महर्षियों को हंस के रूप में उनके पास भेजा उन्होंने आकर सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी का दर्शन करके उनकी प्रदक्षिणा की फिर परस्पर कहने लगे भीष्म जी ने तो बड़े महात्ीष्म जी तो बड़े महात्मा है यह दक्षिणायन में भला अपना शरीर क्यों छोड़ेंगे यूँ कहकर जब वे जाने लगे तो भीष्म जी ने उनसे कहा हंसगण आपसे सत्य कहता हूं, मैं दक्षिणायन में देह त्याग नहीं करूंगा, उत्तरायण होने पर ही अपने धाम की यात्रा करूंगा, यह मेरे मन में पहले से ही निश्चित है पिता के वरदान से मृत्यु मेरे अधीन है इसलिए नियत समय तक प्राण धारण करने में मुझे विशेष कठिनाई नहीं होगी यह कहकर वे पूर्व पर सोए रहे और हंसगण चले गए उस समय कौरव शोक से मूर्छित हो रहे थे कृपाचार्य और दुर्योधन आदि आह भर भर कर रो रहे थे कितनों को विषाद के मारे बेहोशी छा गई थी उनकी इंद्रियां जड़बत हो गई थी कुछ लोग गहरी चिंता में डूबे हुए थे युद्ध में किसी का भी मन नहीं लगता था कोई भी पांडवों पर धावा न कर सका मानो किसी महान ग्रह ने उनके पैर पकड़ लिए हो उस समय सब लोग यही अनुमान लगा रहे थे अब कौरवों के विनाश होने में अधिक देर नहीं है पांडव विजयी हुए थे तथा उनके दल में शंखनाद होने लगा संजय और सोमक खुशी के मारे फूल उठे भीम ताल ठोकते हुए सिंह के समान दहाड़ने लगे कौरवसेना में कुछ लोग बेहोश थे और कुछ लोग फूट फूट कर रो रहे थे कितने ही पथाड़ खा खा कर गिर रहे थे कुछ लोग क्षत्रिय धर्म की निंदा करते थे और कुछ भीष्म जी की प्रशंसा भीष्म जी उपनिषदों में बताई हुई योग धारणा का आश्रय ले जप करते हुए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करने लगे